स्वाति जैन जी जुड़ी हुई है जो किडज़ी नाम से जो है किंडरगार्डन यानी बच्चों का जो आ, स्कूलिंग कह सकते हैं वो सारी चीज़ें वो करती हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे उनसे तो आप सभी की तरफ से स्वाति जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद सर स्वाति जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और मैं ये भी आ, समझ रहा हूँ कि हमारे सभी लिस्नर्स भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आपने इंट्रोडक्शन बताइए मैं स्वाति जैन मेरे एजुकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने बी के बाद एम सी के बाद एम और एम के बाद अभी मैं परस्यूम कर रही हूँ मेरी पी एच को इंदौर डी ए से मेरे खुद के तीन स्कूल अभी रन कर रही हूँ मैं एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल मेरा अभी न्यू बेंचर है उसके पहले मेरा करो, मेरा है, और फर्स्टर की बात करती हूँ तो मैं किड्जी लाल को कर रही हूँ स्वाति जैन जी बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में और एजुकेशन फील्ड में आप काफी काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ करना है आपको तो आई आगे बढ़ते हैं अपने इस जीवन काल में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं और करने की पूरी मेहनत भी करते हैं और वर्तमान समय में जिस तरह से हम लोग चीजों को देख रहे हैं बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं और उसमें नई नई चीजें आती जाती हैं तो आपने एजुकेशन फील्ड में ऐसा कुछ नया क्या करने की सोची है और कर रहे हैं और किस तरह का नयापन कर रहे हैं उसके बारे में बताए मेरा बहुत गहराई से मानना है कि यदि हम राष्ट्र की बात करते हैं तो तीन ही लोग हैं जो इस राष्ट्र को बना सकते हैं सुंदर पहला माता दूसरा पिता और तीसरा गुरु क्योंकि यही एक व्यक्ति के जीवन में वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं जो आदमी को उनकी सकारात्मक सोच देते हैं तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी माँ का हमेशा से कहना है कि पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ है लेकिन एक रियल लाइफ को जीना सीखो मैं अगर अपने पिताजी की बात करती हूं तो मैं दिल की गहराई से उनको आज भी शादर प्रणाम करूंगी कि उन्होंने मुझे जन्म दिया लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि मुझे जिंदगी को जीना सिखाया मेरे टीचर ने मेरे गुरु ने उनको बहुत बड़ा आदर्श मानती हूँ मैं और उनको ही देखकर मैं प्रेरित हुई थी कि मैं भी इस लाइन में आऊँ एजुकेशन लाइन की बात करें तो मैं एक ऐसी एज ग्रुप के संग डील करती हूँ सर कि डेढ़ साल से लेकर छः साल तक के बच्चे हैं मेरे पास जो डेढ़ साल का बच्चा आता है वो एक बहुत कोरा कागज बनकर आता है और वो लिखी पड़ी बात है कि लिखे हुए कागज पर लिखना शायद कठिन होगा लेकिन कोरे कागज़ पे लिखना बहुत आसान बहुत छोटे बच्चे आते हैं उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता जो हम डालते हैं बस वो डलता है तो मैंने सिर्फ एक कोशिश करी है मैं अपने सिर्फ स्टाफ से इतना कहती हूँ कि जिंदगी की सकारात्मकता डालिए हर जिंदगी के दो पहलू होते हैं अच्छे बुरे जिंदगी मौत झूठ सच बस बच्चों को सकारात्मक दीजिए नकारात्मक ना बनाएं हम इसी के साथ मैं जो अपने एजुकेशन से जुड़ी हूं अब एकलव्य मैंने ओपन करा है तो एकलव्य में मेरे पास फॉर्मल स्कूल के बच्चे आना स्टार्ट हुए हैं बड़े बड़े बच्चे आते हैं मैं खुद अभी ट्वेंटी नाइन की एज में हूँ और बच्चे जब तेरह चौदह पंद्रह साल के खड़े होते हैं तो मुझे भी एक अंदर से लगने लगता है कि यार बड़े बच्चे आने लगे एक से क्योंकि आदत मुझे छः साल तक के बच्चों की है जब वो बड़े बच्चे आते हैं तो मैं बहुत एक गहराई से भी अगर पढ़ूँ ना तो उनके मन में दोनों चीजें चलती हैं अच्छा और बुरा लेकिन मेरे डेढ़ साल से छः साल तक के बच्चों के मन में हमेशा सकारात्मकता ही रहती है एक नाम ही मैंने सर इसलिए रखा था कि आज दुनिया उन्हें इसलिए जानती कि उन्होंने अपना अंगूठा समर्पित किया था अपने गुरु के लिए लेकिन किसी ने उनके गुरु का त्याग नहीं देखा कि अर्जुन के संग तो ऐसे लोग खड़े हुए हैं भगवान साक्षात तो उनके साथ थे कि उनका नाम तो आना ही था इतिहास में लेकिन एकलव्य से अगर वो अंगूठा नहीं मांगते और एकलव्य इतना समर्पण नहीं दिखा तो इतिहास में उसे शायद कोई याद ना रखता ये सकारात्मकता के साथ हमने अपने स्कूल का नाम एकलव्य दिया और मैं हंड्रेड से अपने टीचिंग स्टाफ के संग अपने पूरे टीम मेंबर के संग बस इतनी कोशिश करूंगी कि मेरे बच्चे एक सकारात्मक सोच को लेकर बढ़े आगे जी स्वाति जैन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एजुकेशन फील्ड में एक नयापन आप लाने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआत में आपने डेढ़ साल से छः साल के बच्चों तक आपने पढ़ाना शुरू कर दिया और एक न्यू होता है बच्चों में जैसे कि आपने कहा कि डेढ़ साल का जब बच्चा आता है तो बिल्कुल कोरा कागज़ होता है और उसमें जिन जिस भी तरह की बातें हम उसे देना चाहते हैं सिखाना चाहते हैं किसी भी तरह का पहलू हम उसमें रख सकते हैं और वह आपने कहा कि मैं सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर चलती हूँ और उन्हें सकारात्मक बातें सिखाती हूँ और इसी चीज को करते करते आपको फिर एक बड़े बच्चों को भी ट्रेन करना या उन्हें भी सिखाने का एक वापस संकल्प आया तो आपने एक लव इसको शुरू किया बहुत ही अच्छी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन सारी चीज़ों को करने के लिए कहां से आपको मोटिवेशन मिलता है कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं और सपोर्ट किससे आपको मिलता है उसके बारे में उनके बारे में मैं ए अब्दुल कलाम की बहुत बड़ी फैन हूँ और उन्होंने हमेशा कहा है कि सफलता अगर पानी है तो एक अच्छे अध्यापक ही उस चीज को हमें दिला सकते हैं मैं फिर वही कहूंगी कि मैं सिर्फ अपने टीचर से इंस्पायर हुई हूं सपोर्ट मेरे माँ बाप से लेकर मेरे हर फैमिली मेम्बर का और जब हम मैरिड हो जाते हैं तो कहीं हमारी ससुराल भी मैटर करने लगती है कि हम कहाँ पर हैं तो मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी कहूँगी कि मुझे शायद दुनिया को एक माँ बाप मिलते होंगे मुझे दो माँ बापों का सपोर्ट है दोनों तरफ से मेरे माताजी और पिताजीओं का सपोर्ट है बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं एजुकेशन लाइन में मेरी बहुत बड़ी टीम खड़ी हो गई है आज बहत्तर लोग हैं मेरे साथ 72 लोगों के जब मेरे पास आइडियाज आते हैं तो अपने आप एक टीम वर्क होने लगता है क्योंकि एक अकेला इंसान सब कर सकता है लेकिन जब एक टीम जुड़ जाती है तो एक सृजन होने लगता है मैं उस सृजन को अपनत्व देती हूँ मेरे किसी भी स्टाफ के संग ऐसा नहीं है कि मैं स्टाफ को स्टाफ की तरह रखती हूँ ये सब एक परिवार है एक उसके संग चलते हैं मैं फिर कहूँगी कि मैं नरेंद्र मोदी की और मैं एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत बड़ी फैन हूँ अपनी आत्मा की सुनती हूँ अपनी आत्मा की मानती हूँ इसी के संग एक लाइन है जो मुझे शेयर करनी है जब भी हम कभी भी कोई भी काउंसलिंग करने जाते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं प्लीज़ कीप य मोबाइल ऑन साइलेंट मोड हम उस चीज़ को साइलेंट मोड पे रखने की कोशिश करते हैं जो हमने बनाया है हम अपने दिमाग को साइलेंट नहीं रख पाते हैं लेकिन हम उस चीज़ को साइलेंट करने की कोशिश करते हैं बस ऐसा ही मेरा धेय है कि मैं अपने स्कूल पे सारा कुछ टारगेट करूं मैं अपनी टीम से काम कराऊं और ऐसा काम कराऊं कि मेरे बच्चे अपने दिमाग से सोचना स्टार्ट करें सो so, मोटिवेशनल तो मैं अपने मैं अपना जो कहती हूँ कि मेरे जिसके कारण मैं आगे बढ़ रही हूँ तो शायद मैं ए अब्दुल कलाम की बहुत बड़ी फैन हूँ चलिए स्वाति जैन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ए अब्दुल कलाम जी के बारे में आपने बताया और उनके बहुत सारी बातें आपको अच्छी लगी और उनसे आप प्रेरणा लेते हैं तो अच्छी बात है जब हम लोग किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन को पढ़ते हैं सुनते हैं समझते हैं तो हमारे जीवन में नेचुरली उन चीज़ों को वो चीज़ें करने लगते हैं हम लोग और उन चीज़ों के बारे में सोच दूसरों को बताना भी शुरू कर देते हैं तो ये एक अच्छा सकारात्मक सोच है आपका आप उन चीज़ों को लेकर चलते हैं और जो हमारे देश और पूरे समाज को एक बदलाव लाने के निमित्त बने ये सारे लोग जिनकी बातें आपने अभी कही तो वो आइए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का मैं चाहूँगा कि ब्रेक में हम लोग गाना सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका गीतों के साथ या संगीत के साथ आपका किस तरह का ताल्लुक है किस तरह का आपका रुख है उसके बारे में बताते हुए जो आपको बहुत पसंद आता है वो एक, एक लाइन मैं कहूँगा पूरा गीत तो नहीं उस लाइन को ज़रूर बताइए वो गीत क्यों पसंद है एक प्यार का नगमा है है है की रवानी है। मेरा फेवरेट है, फेवरेट सॉन्ग सॉन्ग वन ऑफ द माय सिर्फ इतना कि कहीं ना कहीं हर शब्द में एक सच्चाई है चलिए स्वाति जैन जी बहुत ही प्यारा सा आपने याद कराया है प्यार का नगमा है तो आइए सुनते हैं इस गीत को आप सुना है कुछ भी नहीं है आशाओं आशाम पानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार पनग म साज उठाला तम घुटने से पहलेगी आवाज उठाला खुशियों का रंग है अशोकों की जबानी है जिंदगी तेरी मेरी कहाँ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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं मध्य प्रदेश भोपाल से स्वाति जैन जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत उन्होंने हम सभी को सुनाया है याद कराया है तो आइए ज़िंदगी एक प्यार का नगमा है इसे अगर अच्छी तरह से हम लोग समझ ले तो प्यार बना ही रहेगा और प्यार से हम लोग जब चलते हैं तो सब चीज़ें आसान होती हैं चाहे मुश्किलें कितनी भी हमारे बीच में आए लेकिन प्यार हो तो सब मुश्किलें आसान लगती हैं और आइए आगे बढ़ते हुए स्वाति जन से मैं जानना चाहूंगा कि जीवन में अभी काफी संघर्ष आते हैं जाते हैं कभी चीजें हमारे जैसे नहीं होता है तो उस समय आप क्या करते हैं जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह के अनुकूल सिचुएशन आपके पास नहीं होता है या कोई नहीं सुनता है तो क्या करते हैं आप उतार चढ़ाव मैंने पहले भी कहा कि जिंदगी के दो ही सच है हर जगह उतार चढ़ाव भी हुई है मैं बस अपने आप को उस समय में अकेला बैठना पसंद करती हूं और बस एक ही चीज सोचती हूं कि जैसे ही अगर मुझे मान लीजिए छह बजे का इंतजार है तो दिन में दो बार तो बजने ही बजने हैं ऐसे ही सुख और दुख भी हैं सर जितने भी मेरे माँ बाप ने यही सिखाया मुझे कि बेटे जितने दुख अभी झेल रहे हो ना उससे दोगनी खुशियां मिलेंगी टर्न आने दो एक आने दो आपका वक्त आने दो आपकी हर चीज किस्मत से नहीं होती बहुत कुछ मेहनत से मिलता है यदि हम सोचकर बैठ जाएंगे कि ये किस्मत के हवाले है तो हमें शायद कुछ नहीं मिलने वाला आप कर्म करो फल की इच्छा ना करो वाली बात है मैं अपना कार्य करती हूं मुझे ये नहीं पता कि मुझे अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा सर लेकिन बस मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ जहां एक व्यक्ति ने अपना 100% फोर्स लगा दिया तो भगवान तो क्या किस्मत तो क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके एफर्ट को कम कर पाए बस इंसानों का काम होना चाहिए अपने एफर्ट्स लगाना परेशानियां जरूर आएंगी और हर भगवान भी उसी की जिंदगी में परेशानियां देता है जिसको पता है उसको कि ये इस परेशानी से उबार पा जाएगा आज हम लायक हैं इसलिए हमारे पास परेशानियां हैं अगर हम लायक नहीं होते तो परेशानियां होती ही नहीं किसी भी एक लेडीज के पास एक अच्छा ऑप्शन होता है हजबेंड कमाते हैं घर बैठो घर देखो पर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर तो संभालना ही है पर बाहर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी है आदमी जब बाहर निकलता है तो एक सौ प्रकार के लोगों से मिलता है सौ प्रकार के डिप्रेशन और सौ प्रकार की खुशियों से मिलता है हम खुशियों को भूल जाते हैं लेकिन दुखों को याद करते हैं हम उन अपंगों को देखें जिनके हाथ पैर भी नहीं है शायद लेकिन वो भी एक किसी किसी एक पल पे तो हंसते होंगे ना ईश्वर ने मैं दोनों हाथे दोनों पैर आंखें नाक सब कुछ बहुत अच्छे संपूर्णता से दिया है मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने से नीचे वालों को देखो तो तभी हम खुश रहेंगे उतार चढ़ाव बहुत आए सर लेकिन ईश्वर की दया से मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी और आज मैं खुश हूँ इसी बारे में मैं वो कि मैं कि बहुत खुश यदि ये संसार मुझे एक शिक्षक के रूप में बस याद रख पाए और यही मेरा कर्तव्य है चलिए स्वाति जैन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप खुश रहेंगे तब जब आप लोगों के द्वारा ये एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको नाम मिले सम्मान मिले तो आपको खुशी मिलेगी आपका यही लक्ष्य है यही देह है इसीलिए आपने सारे ये एजुकेशन फील्ड के जो बातें आपने शुरुआत में ही कहा कि मैं एक एजुकेशनस्ट हूं तो वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं जिससे आपको ये सम्मान तो प्राप्त होता ही है और धीरे धीरे जब हम लोग काम करते हैं एक मुकाम हासिल कर लेते हैं धीरे धीरे फिर दूसरा मुकाम तीसरा मुकाम इस तरह से हर साल कुछ नई चीज़ें हमारे साथ जुड़ जाती हैं और हम आगे बढ़ते हैं और एक लक्ष्य लेकर चलते हैं तो वो चीज़ें तो होनी ही है तो उसमें कोई दो नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त के साथ साथ हम लोग काफी चीजें बदलाव देखते हैं और मैं चाहूँगा कि जो शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं या एजुकेशन फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें किस तरह के बदलाव आपके समय में जब आप दसवीं या बारहवीं में जब थे उस समय का शिक्षा का जो पद्धति था या एजुकेशन का जो स्टाइल था आज का जो स्टाइल है उसमें क्या बदलाव आप देख पा रही है बदलाव बहुत जरूरी है जरा परिवर्तन नहीं होंगे तो हम उसी लकीर के फकीर वाले बात कहलाएंगे बदलाव जरूरी है और बदलाव के संग मैं ये कहूँगी कि आज एजुकेशन बहुत बदल चुकी है देखिए आपने भी पढ़ा होगा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल आज बच्चे भी वही पढ़ते हैं ए फॉर एपिल बी फॉर बॉल बहुत तरीके अलग हैं फोनिक साउंड्स आ गए हैं हमने जिनको खड़ियों का नाम दिया था आज वो फोनिक साउंडस के नाम पर आ गए हैं डिफ्रेंसेस हैं आज बच्चों को वो वाली पढ़ाई समझ में नहीं आती जो एक मार लगा के करी जाती थी हमारे समय में भी शिक्षक थे और बहुत अच्छे थे आज उन्हीं के बलबूते पर हम शायद कुछ बन पाए हैं दो प्रकार के शिक्षक होते हैं पहला जो आपकी पीठ थपथपाकर आपको आगे बढ़ाएंगे और दूसरा जो आपको इतना डरा देंगे कि आप हिल भी नहीं पाओगे हम जो पढ़े हैं वो ऐसे शिक्षकों से पढ़े हैं कि हम कुछ बन तो गए लेकिन आज भी हम शिक्षकों के नाम पे डरते हैं बट आजकल के बच्चे उन शिक्षकों को मानते ही नहीं और इन, इवन मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं वो यही बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं है माहौल नहीं है आज एजुकेशन लाइन में प्लेवे मेथड आ गया है डेढ़ साल से छ साल तक के बच्चों को जब डील करते हैं तो कॉपी पेन के संग डील नहीं करना पड़ता कहीं ना उन्हें आईपैड इंटरेक्टिव इल्यूम्स देनी पड़ती हैं इंटरेक्टिव थाट्स देने पड़ते हैं बच्चों को प्लेवे मेथड में करते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज देना पड़ता है अगर मुझे वही चीज सिखानी है कि इसको अनियन और इसको पोटैटो बोलते हैं तो शायद मुझे वेजिटेबल मार्केट भी लेकर जाना पड़े बच्चों को उनको एक्सपोजर देना पड़ता है बच्चे भी आज बहुत एक्सपोजर चाहते हैं अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो हर स्कूल एक रट्टाफिकेशन में चल रहा है एक पे चल रहा है और बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है लेकिन उन्हें खत्म करना है कलेक्टर गाइडलाइन निकली है उनके एनसीआरटी के कोर्स निकले हैं वोटेवर जो भी निकला है उन्हें फॉलो करते रह जाते हैं लेकिन ये कभी नहीं देखते कि हमारी क्लास में जो सबसे पीछे बच्चा बैठा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा यदि उस बच्चे पर मेहनत कर ले तो अच्छे बच्चे तो और अच्छे हो ही जाएंगे ना वो तो गॉड गिफ्टेड बच्चे है ना ईश्वर की दया है उन पर साथ में पेरेंट्स के एफर्ट्स हैं लेकिन जो सबसे पीछे की ब्रांच पर बैठा है ना अब्दुल कलाम ने ही बोला है कि इस देश का अगर भविष्य है तो सबसे पीछे बैठा हुआ बच्चा ना कि आगे बैठे हुए बच्चे तो मैं मेरी सोच यह है कि बदलाव बहुत है लेकिन मैं ये चाहती हूं कि मैं काम करूं मेरे उस बच्चे पर जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा जब जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उस पर काम करेंगे तो वो अच्छा काम करेगा भाजिब सी बात है अच्छा काम करने वाले और अच्छा काम करेंगे तो चेंजेस तो हैं और इन चेंजेस के संग मैं ये कहती हूँ कि एजुकेशन में चेंजेस अच्छे हैं होने चाहिए आज बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना जरूरी है ना कि थ्योरेटिकल दैट्स ट्रू जी स्वाति जैन जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है वो समय के अनुसार जरूरी भी है और जो चीजें आपने बताई हैं बच्चों को किस तरह से आज डीलिंग किया जा रहा है और इवन माँ बाप भी जब स्कूल में बच्चों को नए स्कूल में एडमिशन करते हैं तो वो सारी चीजें देखते हैं कि टीचर्स कैसे हैं शिक्षा का इनका पढ़ाने का स्टाइल कैसा है वो सारी चीज़ें भी जानने की कोशिश करते हैं पहले तो ऐसा नहीं होता था माँ बाप सीधे स्कूल में बच्चों को छोड़ के आते थे ये भी नहीं पूछते थे कि कौन पढ़ाने वाला है क्या पढ़ाने वाले हैं लेकिन आज वो ऐसी चीज़ें नहीं है आज तो काफ़ी कुछ जो है माता पिता बिल्कुल जागरूक हैं और वो सारी चीज़ें जानने के बाद ही बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं वहाँ पर तो ये एक बदलाव अच्छा है जहाँ पर हम लोग अवेयर है हम लोग जागरूक हैं कि किस तरह की शिक्षा हमारे बच्चों को हम दे रहे हैं या मिल रहा है तो चलिए अच्छा है और इसी के साथ मैं कहूँगा कि हमारे जीवन में जिस तरह की बातें हम लोग करते हैं और वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं क्या ये शिक्षा के वजह से हो रहा है या और चीज़ों के वजह से हो रहा है जिस तरह के हम लोग करंट सिनारों में देखते हैं न्यूज़ देखते हैं न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है आ, हम नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं घटी हो, हो लेकिन फिर भी हो रहा है तो क्या ये शिक्षा की कमी कह सकते हैं या फिर और क्या कह सकते हैं सर दो तरीके की बातें हैं अभी की हम बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं पर वही कॉपी पेन वाली दे रहे हैं इसके साथ यदि हम संस्कार क्लासेस बच्चों की लगाएं संस्कार क्लासेस में उनको हम अपने राष्ट्र प्रेम से हम उन्होंने धर्म से बहुत सारी चीजों से जागरूक कर सकते हैं आज बच्चों को सब मिल रहा है सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही हैं जो माँ बाप भी दे रहे हैं आज स्कूल भी दे रहे हैं हम उन स्कूलों में पढ़े हैं जहां शायद 1100 रुपए में पूरा साल निकलता था आज ग्यारह ग्यारह मंथली फीस भर रहे हैं सब दे रहे हैं बच्चों को लेकिन हम उन्हें संस्कार नहीं दे पा रहे आज पेरेंट्स भी वर्किंग हो गए हैं वो दोनों भी बाहर निकलते हैं शाम को सुबह निकलते हैं आठ बजे शाम को छह बजे पहुंचते हैं बच्चा आठ बजे स्कूल गया तीन चार बजे वापस आया क्या किया उन्होंने बस उन्होंने आकर डायरी चेक करी हाँ ये काम आया है ये कर लीजिए दैट्स सोल्व जल्दी सो जाओ कल सुबह फिर वही रूटीन है आज मेरे बच्चों को जब मैं संस्कार क्लासेस कंडक्ट कराती हूँ किसी के भी थ्रू ऐसे लोगों को बुलाती हूँ और वो छोटे छोटे बच्चे उनको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आज ये इफेक्ट पड़ता है कि भौतिक सुख सुविधाएं तो मिल रही है लेकिन वो अपनी जड़ों से नहीं जुड़े अगर हम जड़ों से जुड़ जाएंगे तो करंट अफेयर्स बहुत कम हो जाएंगे मेरे स्कूल में मैं एक आई केयर सेशन रखती हूँ आई केयर सेशन में हम बच्चियों को और बच्चों को ये सिखाते हैं कि अब्यूज़ क्या होते हैं आज एक तरीके के अब्यूज़ नहीं है बच्चों की लाइफ में मेंटल, फिजिकल उनके संग जोर से चिल्लाना उनसे गलत बात करना नहीं तुम नहीं कर पाओगे ये फील करा देना हर तरीके में आज बच्चा अब्यूज़ फील करने लगता है जब हम अव्यूज क्लासेस चलाते हैं तो पेरेंटों को लगता है हाँ हम इतना अव्यूज़ करते हैं एक एक सेमिनार था जिस सेमिनार में मेरी एक ट्रेनर ने पूछा कि यहाँ कितने लोग हैं जो अपने बच्चे के संग किसी प्रकार का अव्यूज़ नहीं करते तो केवल एक पेरेंट ऐसा था जिसका हाथ खड़ा था 500 पेरेंटों में से जिसने कहा था कि इवन मैं अपने बच्चे पर चिल्लाया भी नहीं कभी वो फोर नाइन्टी नाइन बैठे थे जो हाँ बाकई में जब बच्चे बोलते हैं मैं ये कर लूँ नहीं अभी टाइम नहीं है क्यों अभी उसका शिकार कर रहे हो तो ये छोटी छोटी चीजें भक्त की गंभीरता को ना समझते हुए हम अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं और वो दूसरी तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अच्छा है बच्चे का एकेडमिक्स अच्छा है लेकिन संस्कार न मिलने के कारण वो भटक रहे हैं बच्चे इस कारण से करंट अफेयर्स बढ़ रहे हैं शिक्षा कम नहीं है शिक्षा संपूर्ण है लेकिन बच्चों के अंदर वो चीजें जो राष्ट्रप्रेम को लेकर होनी चाहिए इतिहास को लेकर होनी चाहिए आज पूछ लीजिए आप किसी भी बच्चे से इतिहास का एक भी सवाल शायद वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा लेकिन एकेडमिकली वो सारी चीज़ों का जवाब दे देगा आपको रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है ना बच्चों को नॉलेज की ज़रूरत है आज हम वो प्रैक्टिकल गायत्री पीठ से भी कुछ चीज़ें होती थी पहले हमें बहुत सारी चीज़ों के नॉलेज मिलते थे संस्कृत के लिए और वो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते थे आज पेरेंट्स के स्टेटस बन गए हैं यहां जाएगा मेरा बच्चा वहां जाएगा मेरा बच्चा कभी आपने सुना है समर कैंप में स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कराई है और वहीं सुनाओ संस्कार क्लासेस ज्वाइन कराई कोई नहीं कराता सर तो आज जरूरत है हमें अपने बच्चों को संस्कार क्लासेस देने की मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ यदि हम बच्चों को संस्कार देंगे तो जरूर आए स्वाति जैन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि शिक्षा कंप्लीट है उसके हिसाब से लेकिन साथ साथ जो संस्कार वाली जी बात आपने कही वो चीजें अगर इंक्लूड हो जाता है प्लस हो जाता है तो फिर बच्चे जो है क्वालिटेटिव uh, एजुकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे संस्कार के साथ आगे चलेंगे तो करंट जो चीजें हो रही हैं जिस तरह की बातें हम नहीं चाहते हैं वो शायद आगे चल के कम हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया स्वाति जैन जी और जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको राजस्थान गुजरात के और पूरे भारतवर्ष के लोग इंटरनेट के माध्यम से भी एप्लीकेशन के माध्यम से भी सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर दें लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पेरेंट्स हमारे गुरु पर हमारा राष्ट्र अगर ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में तो हम संपूर्ण हैं इनके बिना हम अधूरे हैं ओम शांति स्वाति जैन जी बहुत ही अच्छा बात आपने बताया बहुत ही अच्छी मैसेज के तौर पे आपने बताया कि माता पिता और हमारा भारत देश राष्ट्र हमारे साथ है तो हम संपूर्ण हैं ये आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मैसेज और हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसका सम्मान करें उस धर्म को पालन करें और हम एक रहकर एकता के साथ जुड़कर हम अगर आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से हमने आज इस विशेष मुलाकात में स्वाति जैन से बात की मुझे बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार दिया जाए बच्चों को तो वर्तमान समय में जो करेंट अफेयर्स होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते इस तरह की बातें हो तो वो बहुत कम हो सकते हैं और जरूरत है शिक्षा के साथ साथ, साथ संस्कार को देना बच्चों के लिए तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और स्वाति जैन को दीजिए इजाजत नमस्कार आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुनने रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो